तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में गुण लक्षण प्रकरण में बुद्धि नामक गुण के लक्षण तथा भेद विषय विषयक चर्चा हो रही है बुद्धि के ही पर्यायवाचक शब्द के रूप में तर्कशास्त्र में ज्ञान शब्द आता है और उसका लक्षण है सर्वव्यवहार हेतु समस्त व्यवहार के हेतु गुण को कहा जाता है बुद्धि वो दो प्रकार की स्मृति अनुभव संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहा गया स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं अनुभव के यथार्थ यथार्थ दो भेद यथार्थ अनुभव कहा गया तदवद विशेष्यक तत्प्रकारक अनुभव को यथार्थ अनुभव कहा गया यथार्थ अनुभव कहा गया तद अभावद विशेष्यक तत्प्रकारक अनुभव को अयथार्थ अनुभव कहते हैं फिर यथार्थ अनुभव के बताए गए चार प्रकार वे चार प्रकार हैं प्रमा यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा और वे चार प्रकार है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति भेद से और इस प्रमा के करण को भी कहा जाता है चार प्रकार का चार प्रकार की प्रमाएं है हैं तो करण भी चार प्रकार के हैं उनके नाम हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेद से ये चार प्रमाण हैं। इनमें से प्रमा के करण को कहा गया प्रमाण तो चारों के चारों प्रमा के करण हैं, तो प्रमाण हो जाएंगे तो प्रमा के करण को कहा गया प्रमाण तो करण शब्द का अर्थ समझाने के लिए बताना पड़ा असाधारण कारण को करण कहते हैं व्यापारवान असाधारण कारण करण कहलाता है तो फिर कारण किसको कहते हैं तो कहा गया कि कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम कार्य की उत्पत्ति क्षण से अवैध पूर्ववर्ती क्षण में रहने वाला वो कहलाता है कारण जिसकी अवश्यमभावी उपस्थिति हो पूर्व क्षण में वह कारण है तो कारण के लक्षण में एक कार्य पद आया तो कार्य किसको कहेंगे तो कहा प्राग अभाव प्रतियोगी कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी और फिर कारण के अब तीन प्रकार बताए गए समुवा कारण असमवायिक कारण और निमित्त कारण समवायिक कारण का लक्षण बताया गया जिसमें उत्पन्न होता हुआ कार्य समवाय सम्बन्ध से रहता हो उसे कहा गया कारण जैसे पट कार्य हैं तंतुओं में समवाय सम्बन्ध से रहता है तो तंतु हो जाएंगे समयी कारण पट के प्रति और पट स्वयं भी कारण है अपने रूप के प्रति पट का रूप उत्पन्न होकर के समवाय सम्बन्ध से रहता है पट में इसलिए उसे पट को भी कहा जाएगा अपने गुणभूत रूप का समुअ कारण असमय कारण का लक्षण बताया गया कार्यन कारणे ना सह एक अर्थे वर्तमानम सत्कारणम असमवयी कारण जो कार्य जहाँ समय सम्ब समय सम्बन्ध से रह रहा है वहीं पर समय समन से रहता हुआ कार्य के प्रति कारण बने उसे असमयी कारण कहते हैं तो जैसे कार्य है पट वह समय संबंध से रहता है तंतु में और वहीं पर समय सम्बन्ध से रहता हुआ तंतु संयोग पट के प्रति कारण बन जाता है तो पट के प्रति तंतुओं के संयोग को कहा जाएगा असमवायी कारण और कारणिन सहवा एक अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम ये लक्षण करते हैं तो ये घटता है तंतु रूप असमवायी कारण है पट रूप के उस समय कारण शब्द से लिया जाएगा जिसका असमवा कारण बताना है उसके समवायिक कारण को तो पट रूप का असमय कारण बताना है तंतुओं के रूप को तो पट रूप का समवायी कारण लिया जाएगा कारणे शब्द से लक्षणगत तो पट रूप का समवायी कारण है पट और उस कारण के साथ यानी पट के साथ जो समवेत हो यानी पट जहाँ समय समंध से रह रहा है वहीं समय सम्बन्ध से रहता हो तो पट समय सम्बन्ध से रह रहा है तंतुओं में वहीं पर समय सम्बन्ध से रहता है तंतुओं का रूप उसे कहा जाएगा कारण के साथ एक अर्थ में समवेत और वह पट के रूप के प्रतिकारण भी हैं जैसे तंतुओं का रूप होगा ऐसा ही पट का रूप होता है ना इसलिए तंतुओं के रूप को माना जाता है पट रूप का कारण वो तीन प्रकार के कारणों में से कौन सा कारण बनेगा असमवायी कारण तंतु रूप पट रूप के असमवायी कारण है और उसमें असमवायिक कारण का लक्षण घटेगा कारणेन सह सकस्मिन अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम ये वाला और तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम इसमें तद उभय शब्द से लिया गया समवायी कारण असमवायी कारण इन दोनों से भिन्न जो कारण है उसे निमित्त कारण कहा जाएगा समवायी कारण तथा असमवायी कारण से भिन्न जितने कारण हैं, वे सब के सब निमित्त कारण कोटी में चले जाते हैं इस प्रकार के कारण के अवांतर तीन प्रकार हुए और इन तीन प्रकार के कारणों में से जो व्यापारवान असाधारण कारण होगा यथार्थ अनुभव के प्रति उसे कहा जाएगा यथार्थ अनुभव कहो या प्रमा कहो उसका करण व्यापारवान असाधारण कारण इन तीन प्रकार के कारणों में से जो बनेगा वह कहलाएगा प्रमाण प्रमा का कारण ऐसी प्रमा चार हैं तो प्रमाण भी चार हो गए हाँ असमवा कारण हैु है, तो है, तो गुण है।, गुण है। तो समुवाही हाँ, हाँ। है? नहीं असमवा कारण कह रहे हैं नहीं है। नहीं तंतु समु कारण है तंतु संयोग असमवायी कारण है पट के प्रति हाँ, हाँ तो तंतु संयोग जो है ये कार्य है और तंतु उसका समुवायिक कारण है वो मेरे हाँ हाँ तो इसलिए कि कारण का लक्षण क्या है यत येतम कार्य उत्पद्यते तत् समय कारण जिसमें समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता हुआ कार्य समय सम्बन्ध से रह रहा है उत्पन्न होता हुआ कार्य जिसमें समय सम्बन्ध से रह रहा है उसे समूह कारण कहेंगे तो संयोग रूप जो कार्य हैं वह उत्पन्न होकर के समय सम्बन्ध से रहता है तंतुओं में इसलिए तंतु हो गए संयोग के समूहिक कारण समूहिक कारण तंतु गुण है क्या नाम तंतु संयोग गुण है और तंतु द्र, द्रव्य हैं इसलिए गुणी है और गुण और गुणी का जो आपस में संबंध होता है उसे सम्वय संबंध कहते हैं तो तंतुओं का कहते कहते तो अगर तंतुओं तंतुओं का का के बदले समय नहीं तंतु संयोग का समय संबंध तंतुओं में है समय संबंध का प्रतियोगी है तंतुओं का संयोग ऐसे संबंध प्रतियोगी और यत्र संबंध स अनुयोगी ऐसा होता है ना जिसमें संबंध रहता है उसे संबंध का अनुयोगी कहा जाता है और जिसका संबंध होता है उसे प्रतियोगी कहा जाता है संबंध के दो संबंधी होते हैं एक प्रतियोगी कहलाता है एक अनुयोगी कहलाता है जिसमें संबंध रह रहा है वह अनुयोगी और जिसका संबंध है वो प्रतियोगी तो तंतु संयोग का संबंध है तंतुओं में समु संबंध तंतु संयोग एक स्वयं संबंध है और वो तंतुओं में रहेगा समु संबंध से और द्रव्य द्रव्य का आपस में जो संबंध होता है उसे संयोग कहते हैं तो दो तंतु द्रव्य है ना उन दो तंतुरूप द्रव्यों का आपस में संबंध हुआ वो संयोग और वो संयोग संबंध गुण है वो अपने गुणी दो तंतुओं में रहेगा तो गुण और गुणी का जो आपस में संबंध बनता है वो समवय संबंध होता है तो गुण कहने से किसको लिया जाएगा संयोग को गुणी कहने से जिन दो तंतुओं का संयोग हुआ उन दोनों तंतुओं को गुणी कहा जाएगा तो गुणी में गुण यानी संयोग समय संबंध से रहेगा तो जिसमें अरु संयोग अनित्य गुण है कार्य रूप गुण है तो कार्य रूप गुण होने से उसका समूही कारण होगा असमवा कारण भी होगा निमित्त कारण भी होगा तो समयी कारण कौन है वो जिसमें समवाय संबंध से रह रहा है वह तो दो तंतुओं में तंतुओं का संयोग समय सम्बन्ध से रह रहा है वो हो गया तंतु संयोग के समु कारण तंतु और वो तंतुओं से उत्पन्न हुआ और तंतुओं से उत्पन्न होने वाले पट के प्रति भी बना इसलिए उसे व्यापार भी कहा जाएगा व्यापार का लक्षण है तजन्य सति, तजन्य जनकत्वम जो तंतुओं से उत्पन्न हो और तंतुओं से उत्पन्न होने वाले कार्यांतर के प्रति जनक भी बने तो तंतु संयोग तंतुओं से उत्पन्न होता है और तंतुओं से उत्पन्न होने वाले पट का कारण भी बनता है इसलिए उसे कहा जाएगा व्यापार अरे तंतु संयोग रूप व्यापार जिसमें रहता है उसे कहा जाएगा व्यापारवान वो हो गए तंतु और असाधारण कारण भी हैं पट के प्रति तो व्यापारवान असाधारण कारण तंतु पटात्मक कार्य के प्रति होने से उन्हें करण कहा जाएगा तंतुओं को करण कहा जाएगा पट के प्रति व्यापारवान असाधारण कारण होने से तो ये जो हैं समवायी कारण असमवायी कारण और कारण तीन प्रकार के कारणों में से जो व्यापारवान असाधारण कारण बनेगा यथार्थ अनुभवों के प्रति वह उन यथार्थ अनुभवों के प्रति करण कहलाएगा यथार्थ अनुभवों के प्रति का मतलब प्रमाओं के प्रति करण कहलाएगा वो करण हो जाएगा अब ये प्रत्यक्ष खंड नाम का एक प्रकरण प्रारंभ होता है ये चार प्रमाण हो गए ना तो चार प्रमाणों के नाम से चार खंड आ रहे हैं ये सब बुद्धि का ही निरूपण चल रहा है हाँ परंतु समवाही कारण आ, हाँ उसे असमय कारण भी कहेंगे हाँ आ, सब सब में ऐसा नहीं होगा उसके लिए फिर स्वयं देखना पड़ेगा विचार करके अब यह भी द्रव्य के प्रति तो ऐसा होगा अवयव बनेगा समयी कारण अवयव संयोग हो जाएगा असमयी कारण और अवयवी द्रव्य हो जाएगा कार्य ये अवयवी द्रव्य रूप कार्य के प्रति तो ऐसा ही होगा लेकिन जो गुणात्मक कार्य हैं या कर्मात्मक कार्य हैं तो उनके प्रति तो अलग अलग वो हो जाएगा अब ये जो चार प्रमाओं के अलग अलग चार प्रकार के प्रमाण हुए जो व्यापारवान असाधारण कारण होगा प्रमा के प्रति उसे प्रमाण कहा जाएगा अ प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होगा प्रत्यक्ष प्रमा का व्यापारवान असाधारण कारण ये तो प्रमाण मात्र का लक्षण हुआ प्रमा के प्रति व्यापारवान असाधारण कारण को प्रमा का करण कहते हैं यानी प्रमाण कहते हैं ये प्रमाण सामान्य का लक्षण हुआ अब इसमें ये देखना है कि जो प्रमाण है इसके चार अवंतर अलग अलग, अलग भेद हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या होगा प्रत्यक्ष और वो कौन होगा प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे अनुमान का लक्षण कौन होगा और वो अनुमान का लक्षण जिसमें घटेगा उसे अनुमान प्रमाण कहा जाएगा वो अनुमान प्रमाणभूत पदार्थ कौन है ऐसे उपमान प्रमाण का लक्षण जिसमें घटेगा एक तो उपमान प्रमाण का लक्षण जानना पड़ेगा और वो जिसमें घटेगा उसे उस पदार्थ को उपमान प्रमाण कहा जाएगा ऐसे शब्द प्रमाण का करण जो शब्द प्रमाण है उसका क्या लक्षण है ये समझना पड़ेगा और वह किसमें घट रहा है उसे शब्द प्रमाण कहा जाएगा सभी शब्द को तो प्रमाण नहीं कहा जाएगा ना। तो इसके लिए ये अलग अलग चार प्रमाणों के नाम से चार खंड आ रहे हैं प्रत्यक्ष खंड अनुमान खंड उपमान खंड शब्द खंड प्रत्यक्ष खंड में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण और प्रत्यक्ष प्रमाण कौन बन सकता है वो बताया जाएगा अनुमान खंड में अनुमान प्रमाण का लक्षण और वह अनुमान प्रमाण कौन होगा ये बताया जाएगा ऐसे उपमान और शब्द में तो प्रत्यक्ष खंड को देखिए अथ प्रत्यक्ष खंड प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करण प्रत्यक्षम तो तत्र ये जो सर्वनाम है तत्र तत्शब्द है ना सर्वनाम उसी से त्रल प्रत्यय हो करके तत्र बना ये तद्धित प्रत्यय है और इसका अर्थ है तेषु सप्तम से होता है इति तत्र तत्र शब्द का विग्रह होगा तेषु इति तत्र ऐसा अर्थेशु का अर्थ है प्रमाणेशु तत्शब्द पूर्व में बताए गए जो यथार्थ अनुभव के प्रति करण हैं चार प्रकार के यथार्थ अनुभव के प्रति जो चार प्रकार के करण हैं प्रत्यक्षादि उनका परामर्शक है तत्र शब्द इसलिए तत्र का अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों में से ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों में से प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमा करणम प्रत्यक्षम तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण होगा तो करण का लक्षण बता दिया करण यानि व्यापारवान असाधारण कारण वो करण कहलाएगा तो करण शब्द रखो या करण का करण शब्दार्थ का जो लक्षण किया वो रखो तो प्रत्यक्ष प्रमा का करण यानि प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति व्यापारवान असाधारण कारण जो होगा उसे प्रत्यक्ष कहा जाएगा यानी प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा तो चार प्रकार के प्रमाणों में से प्रथम प्रमाण जो प्रत्यक्ष हैं उसका लक्षण होगा प्रत्यक्ष प्रमा के व्यापारवान असाधारण कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है ऐसा ये ध्यान में है ना? तो प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति जो करण बनेगा उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में एक शब्द आया प्रत्यक्ष प्रमा ये शब्द आया तो एक नियम है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम वाक्यार्थ ज्ञान का कारण होता है पदार्थ का ज्ञान तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अर्थ का जिसको ज्ञान है उसी को वाक्य अर्थ का ज्ञान होता है वाक्य अर्थ का मतलब होता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध है वही वाक्य अर्थ कहलाता है वाक्य अर्थ एक संबंध किस प्रकार का संबंध किसका संबंध तो वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का जो आपस में संबंध होता है उसे वाक्य अर्थ कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त एक एक पद का जो अर्थ है उसे पद अर्थ कहेंगे तो अनेक पद होते हैं एक वाक्य में तो उन जितने पद हैं उन हरेक पदों के अर्थों को कहा जाएगा पदार्थ उतने पदार्थ हो जाएंगे जितने पद हैं वाक्य में और उनका जो आपस में संबंध बनेगा एक दूसरे के साथ वो है वाक्यार्थ वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों के परस्पर संबंध का नाम है वाक्यार्थ तो संबंध को जानने के लिए संबंधी को जानना जरूरी होता है संबंध का ज्ञान होता है इसलिए यह कहा जाता है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम तो ये एक वाक्य है प्रत्यक्ष प्रमा करणम प्रत्यक्षम तो इसमें प्रत्यक्ष प्रमा इस पद को जब तक नहीं जानेंगे पद के अर्थ को प्रत्यक्ष प्रमा पदार्थ जब जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष प्रमा करणम यह वाक्यर्थ समझ में नहीं आएगा करण शब्द का अर्थ तो, तो मालूम है असाधारण कारणम करणम यह उसका लक्षण है और प्रमा का लक्षण भी मालूम है तदव विशेषक तत्प्रकारक तद अनुभव यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं लेकिन ये प्रमा सामान्य लक्षण है प्रमा सामान्य लक्षण का मतलब चारों प्रमाओं में घटने वाला है तद्वत विशेष्यक तत्प्रकारक अनुभव ये जो लक्षण है प्रत्यक्ष प्रमा में भी घटेगा अनुमान अनुमिति प्रमा में भी घटेगा उपमिति में भी घटेगा शाब्द में भी घटेगा तो ये तो सामान्य लक्षण हुआ तो प्रमा मात्र के करण को तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते हैं ना, किंतु प्रमा विशेष जो है चार प्रकार की प्रमाओं में से जो पहली प्रमा है प्रत्यक्ष प्रमाण उसी के व्यापारवान असाधारण कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा चार प्रकार की प्रमा में से प्रत्यक्ष प्रमा के तो व्यापारवान वन असाधारण कारण को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे तो फिर इन चार प्रकार की प्रमाओं में से प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण पहले समझना पड़ेगा बाकी तीन से उसे अलग करने वाला अलग करके दिखाने वाला लक्षण होता है लक्षण होता है व्यावर्तक धर्म जो बाकी सजातीय से अपने लक्ष्य विशेष को अलग करके समझा दें तो चार सजातीय हैं प्रमाय। प्रत्यक्ष भी प्रमा है तो अनुमिति भी हैं उन चार में से तीन से अलग करके केवल प्रत्यक्ष प्रमा को दिखाने वाला जो धर्म बाकी तीन का व्यावर तक वो लक्षण कहलाएगा तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रमा मात्र में घटने वाला प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण पहले करना होगा तब समझ में आएगा कि ये प्रत्यक्ष प्रमा है और उसके व्यापारवान असाधारण कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कर रहे हैं दूसरे वाक्य में प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षणम इंद्रियार्थ संकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकम ज्ञानम प्रत्यक्षम तो ज्ञानम प्रत्यक्षम इतना ही कहेंगे तो ज्ञान तो अनुमिति भी है ज्ञान तो शाद भी है उनमें चला जाएगा लक्षण इसलिए कहते हैं विशेषण जोड़ दिया ज्ञान का सभी ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा नहीं कहा जाएगा जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान है उसी को कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इसमें इंद्रिय यानि चक्षुरादि इंद्रिया कितनी है छ पांच बाह्य इंद्रिया और एक मन अंतर इंद्रिय इन छह को इंद्रिय शब्द से लेना हां वो अंतर इंद्रिय है मन उसे अंतक करण कहते हैं और करण कहा जाता है चक्षरादि पांच को इंद्रिय का एक पर्यावाचक शब्द है करण तो बाह्य करण है इंद्रिया चक्षरादि और अंतकरण है मन तो ये छ इंद्रियां यहां इंद्रिय शब्द से रहता है मन को भी इंद्रिय कहते हैं नो अंतर इंद्रिय है ना। वो क्या करता है चक्षरादि की सहायता के बिना भी करता है आपको प्रस्तांतरीयी का कोर्स करने की इच्छा हुई वो इच्छा बाह्य पांच इंद्रियों में से कौन से इंद्रिय के सहायता से ज्ञात हुई इच्छा का ज्ञान किससे हुआ बाहरी पांच इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ा गया तो बाह्य पांच इंद्रियों के सहयोग के बिना अकेले मन से भी इच्छा का ज्ञान होता है सुख का ज्ञान होता है दुख का ज्ञान होता है जो मन के धर्म है न विकार अंतर पदार्थ उनका मानस प्रत्यक्ष होता है सुख दुख इच्छा द्वेष, राग इन सब का प्रत्यक्ष होता है मानस प्रत्यक्ष उसमें सुखादि के ज्ञान में बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों के सहयोग की मन को आवश्यकता नहीं है बाह्य जो रूपादि विषय हैं, उनको जानने के लिए इंद्रिया चक्षरादि इंद्रियों का के सहयोग की जरूरत है वो अलग बात कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो मनोमात्र ग्राह्य है बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा किए बिना तो छे इंद्रियां हैं तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षे जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष में इंद्रिय शब्द से लेना इन छे को चक्ष आदि पांच और मन ये छे हैं इंद्रिय और अर्थ शब्द से लेना उनके विषयों को जिन जिन इंद्रियों से जिन जिन पदार्थों का ज्ञान हो रहा है उन पदार्थों को अर्थ शब्द से लेना है इसलिए अर्थ शब्द का अर्थ हो जाएगा विषय जिन पदार्थों का ज्ञान हो रहा है वे पदार्थ तो इंद्रिय हुए छे और उन छे इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं उनका जिन जिस इंद्रिय से जो विषय गृहित हो रहा है उसे उस इंद्रिय का विषय यानि अर्थ कहा जाएगा तो इंद्रियों के अर्थ रूपादि भी हो और इंद्रिया भी हो इंद्रिया अपने गोलक में हो और रूपादि विषय अपने आश्रय में रहते हो तो ज्ञान होगा नहीं होगा इसलिए क्या करना होगा कि इंद्रियों का उनके अपने अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष यानि संबंध भी आवश्यक है रूपादि विषयों के साथ चक्षरादि इंद्रियों का जो संबंध बनता है उसे कहा जाता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इंद्रियाणाम अर्थ ही संनिकर्ष इति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष शब्द का अर्थ है हाँ चार वाक नहीं चार ही इंद्रिया है बाहरी बाह्य इंद्रिय ये पांच उन्हें को मानता है और वे पांच भूतों चार भूतों का ग्रहण करती हैं, और स्रोत्र इंद्रिय शब्द विषय का ग्रहण करती है तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष शब्द का अर्थ क्या निकलेगा इन छ इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध ये इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष शब्द का अर्थ निकलेगा और उस सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाएगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष जन्य का अर्थ है इंद्रियों इन छह इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने पर उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष प्रमा है उसे प्रत्यक्ष प्रमा कहा जाएगा वो प्रत्यक्षम है का मतलब प्रत्यक्ष प्रमारूप ज्ञान है अप्रत्यक्षम शब्द उदर भी आन तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम और इंद्रियार्थ संकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम दोनों में भी प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम शब्द हैं पूर्व वाक्य में प्रत्यक्षम शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण का परामर्शक है और इस वाक्य में प्रत्यक्षम शब्द प्रत्यक्ष प्रमा का परामर्शक है प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमा के का जो व्यापारवान असाधारण कारण होगा उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे और प्रत्यक्ष प्रमा किसको कहेंगे जो इंद्रियों का अपने अपने विषयों से होने वाले सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वह प्रत्यक्ष प्रमा कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रमा तो इस प्रकार ये प्रमा का लक्षण और प्रमाण का लक्षण हुआ और ये जो है प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रकार की है प्रत्यक्ष प्रमा दो प्रकार की एक है नित्य एक है अनित्य प्रत्यक्ष प्रमा नित्य प्रत्यक्ष प्रमा अनित्य प्रत्यक्ष प्रमा नित्य प्रत्यक्ष प्रमा है ईश्वर की ईश्वर को भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है लेकिन वह जन्य नहीं है नित्य है ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य है जो नित्य होगा वह किसी से भी उत्पन्न नहीं होगा ना ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नित्य है इसलिए ईश्वर की प्रमा को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमा को नित्य प्रत्यक्ष प्रमा और जीव की प्रत्यक्ष प्रमा अनित्य है आत्मा दो प्रकार की बताई थी ना आत्मा का लक्षण है ज्ञाधिक आत्मा और द्विविधा जीवात्मा परमात्मच और तत्र परमात्मा नित्य एक सर्वज्ञ एक एव, तो नित्य नि जीवात्मा भी नित्य हैं लेकिन एक हैं सर्वज्ञ हैं उसको सब का प्रत्यक्ष ज्ञान है ईश्वर को और वो नित्य है नित्य सर्वज्ञ नित्य है प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर का और यदि प्रत्यक्ष प्रमा का यही लक्षण करेंगे इंद्रियार्थ संकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तो अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा ना लक्ष्य तो है प्रत्यक्ष प्रमा और प्रत्यक्ष प्रमा तो जैसे जीव की है ऐसे ईश्वर की भी प्रत्यक्ष प्रमा है ना तो ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रमा में ये लक्षण नहीं जाएगा नित्य होने से इंद्रियार्थ सन्निकर्षे से जन्य ज्ञान नहीं है ना ईश्वर का लेकिन है प्रत्यक्ष प्रमा तो प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया तो वह लक्ष्य मात्र में रहना चाहिए ना तो ईश्वर की प्रत्यक्ष प्रमा भी लक्ष्य एक देश है और उसमें यदि लक्षण नहीं रहेगा तो लक्ष्य एक देशावृत्तित्व अभ्याप्ति यह अभ्याप्ति का लक्षण है अभ्याप्ति एक दोष है तो जो लक्षण लक्ष्य में रहता हुआ लक्ष्य के एक देश में न रहें बाकी अंश में रहे कुछ भाग में रहें और कुछ भाग में न रहें उसे अव्याप्ति दोष से दूषित कहा जाता है वो लक्षण नहीं बनेगा लक्षण तो वही धर्म होगा जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव इन तीन दोषों से रहित होगा उसे लक्षण कहा जाता है तो अभ्याप्ति दोष से दूषित ये लक्षण हो जाएगा क्योंकि लक्ष्य हैं प्रत्यक्ष प्रमा मात्र और प्रत्यक्ष प्रमा मात्र कहने से ईश्वर की प्रत्यक्ष प्रमा को भी लिया जाएगा और वह नित्य होने से उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्यत्व नहीं है तो विशेषण अंश नहीं रहेगा तो जन्यत्व विशिष्ट ज्ञान रूप विशिष्ट पदार्थ भी नहीं रहेगा ना। विशिष्ट का अभाव होता है तीन प्रकार से वो तीन प्रकार क्या है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और उभया भाव प्रयुक्त तो ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रमा में ये जो प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया इंद्रियार्थ संकर्ष जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व इसका कौन सा अभाव रहेगा विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है न तो किससे प्रयुक्त तो विशेष हाँ तो विशेषणाभाव प्रयुक्त तो विशिष्टाभाव ईश्वर में ज्ञान तो है लेकिन वह इंद्रियार्थ इंद्रियार्थसनिकर्ष से जन्य नहीं है तो ईश्वर के ज्ञान में इंद्रिया से जन्यत्व तो नहीं है यानी विशेषण नहीं है और विशेष जो ज्ञानत्व तो है वो तो है तो विशेष्य रहने पर भी विशेषण के न रहने से विशिष्ट नहीं है कहा जाएगा तो प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण तो खाली ज्ञानत्व तो नहीं है ना खाली ज्ञानत्व तो कहेंगे तो अनुम इत्यादि में भी चला जाएगा अतिव्याप्ति होगी इसलिए विशेषण जोड़ना पड़ा जन्यत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व लेकिन फिर अव्याप्ति आ रहा है इसलिए कहते हैं कि ये जो लक्षण हुआ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानत्वम यह केवल जीवगत प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है जीवगत प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है ईश्वरगत नहीं वो ईश्वरगत प्रत्यक्ष प्रमा लक्ष्य ही नहीं है इसलिए उसे लक्ष्य एक देश नहीं कहा जाएगा तो वहां नहीं रहता है तो दोष नहीं है क्योंकि वो लक्ष्य ही नहीं है ये खाली जीवगत जो जन्य प्रत्यक्ष प्रमा है उसका यह लक्षण है तो जीव मात्र का ज्ञान जन्य ही होता है प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिया इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से जन्य होता इसलिए सब में रह रहा है सभी जीवों के प्रत्यक्ष प्रमा में यह लक्षण रहता है और नहीं रहता ईश्वर के उसमें तो अलक्ष है तो अलक्ष में लक्षण का न रहना तो दोष नहीं है अभी तो अव्याप्ति से युक्त हो जाएगा यदि अतिव्याप्ति से युक्त हो जाएगा यदि अलक्ष्य में लक्षण रहेगा तो तो कहा फिर जो जीव के प्रत्यक्ष प्रमा में भी और ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रमा में भी दोनों के प्रत्यक्ष प्रमा में रहने वाला उभय साधारण लक्षण कौन सा होगा तो कोष्टक में दिया ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम ये कोष्ठक के अंदर है ना ये उभय प्रमा साधारण लक्षण है जो नित्य प्रमा है ईश्वर की उसमें भी रहने वाला और अनित्य प्रमा जो जीव की है उसमें भी रहने वाला ये लक्षण है ज्ञान करणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञाना ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम् ये वह साधारण लक्षण है जो जीव की प्रमा में भी रहेगा प्रत्यक्ष प्रमा में ईश्वर की प्रत्यक्ष प्रमा में भी रहेगा जीव की प्रमा में रहेगा का मतलब अनित्य प्रमा में भी रहेगा और ईश्वर की प्रमा में रहेगा का मतलब नित्य प्रमा में भी रहेगा नित्य अनित्य वह प्रमा में रहने वाला लक्षण है ये समझ में आया ना तो कल बता देना कैसे दोनों में रहता है बताएंगे ना कल बताना